श्री राम कृष्ण वचना अमृत अट्ठाईस सितम्बर अठारह ज्ञानी तथा भक्त की अवस्था इस अवस्था में सब समय सब तरह का भोजन नहीं खाया जाता नरेंद्र खाने पीने के लिए जो कुछ मिला वही बिना विचार के खाना अच्छा है श्री राम कृष्ण यह बात एक विशेष अवस्था के लिए है ज्ञानी के लिए किसी में दोष नहीं गीता के मत से ज्ञानी खुद नहीं खाता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 यद्यपि कभी कभी खा भी लेता हूँ केसवसेन के यहाँ मुझे नव वृंदावन नाटक दिखाने ले गए थे पूड़ियाँ और पकौड़ियाँ ले आए न मालूम धोबी ले आया था या नहीं नहीं सब हंसते हैं मैंने खूब खाया राखार ने कहा जरा और खाओ नरेंद्र से तुम्हारे लिए इस समय यह चल सकता है तुम इधर भी हो और उधर भी हो इस समय तुम सब खा सकते हो भक्तों से शूकर मांस खाकर भी अगर किसी का ईश्वर की ओर झुका हो तो वह धन्य है और निरामिष भोजन करने पर भी अगर किसी का मन कामनी और कांचन पर लगा रहे तो उसे धिकार है मेरी इच्छा थी कि लोहारों के यहाँ की दाल खाऊं बचपन की बात है लोहार कहते थे ब्राह्मण क्या खाना पकाना जाने खैर मैंने खाया परंतु उसमें लोहारी बू मिल रही थी सब हंसते हैं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 बंगला शब्द काली से दो अर्थ निकलते हैं स्याही और कालिका देवी यही उसी श्लेष से मतलब है पोतलूँगा जब यमराज आकर मुझे बांधने लगेंगे तब वही कालिक उसके मुख में लगाऊंगा। मैं यह तो कहता हूँ कि तुझे खा जाऊंगा परंतु माँ यह समझ ले कि खाकर भी मैं तुझे उद्रस्त न करूंगा हृदय पद्म में तुझे बैठा लूँगा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 इसीलिए इतनी उद्दीपना हो रही है श्री राम कृष्ण गा रहे हैं शकीरी जिसके लिए मैं पागल हो गई उसे अभी कहाँ पाया श्री राम कृष्ण गा रहे हैं एकाएक एक हरी बोल हरी बोल कहकर विजय खड़े हो गए श्री राम कृष्ण भी भावोन्मत्त होकर विजय आदि भक्तों के साथ नृत्य करने लगे